मंत्र पाठ हाँ जी ओ सहनावतु सहनौ भुन सहवीय करवा वही जिनावी समस्त मृद्वेश वही चांदी। चांदी। नमस्ते परमात्मा की कृपा से हम योग दर्शन में अभी उपस्थित है आपका योग दर्शन में स्वागत है हमारा जो चल रहा था तैतीसवा सूत्र पीछे जो कहा था कि चित्त जो स्थायी चित्त है क्षणिक नहीं है तो जो अपने चित्त है यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य इदम शास्त्री न परिकर्मा निर्देश तत्क बोल रहे हैं कि जिस अवस्थित चित्त का शास्त्र के द्वारा जो परिकर्म है पूर्व जो कर्म है और इताह कर्म प्रारंभिक जो कर्म है सहायक जो कर्म है ये निर्देश किया जाता है उस मन परिकर्म है तो चित्र को सब ओर से एकाग्र करने का जो कर्म है ये लिया जाएगा कि प्रारंभिक अर्थात हम जो है चित्त को एकाग्र करें, चित्त जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक ईश्वर की उपासना नहीं हो सकती समाधि तो नहीं लग सकती तो चित्र को एकाग्र करने का क्या उपाय है चित्र को कार्य करने का क्या कर्म है पहला का पूर्व कर्म क्या है प्रारंभिक कर्म क्या है तो उसका निर्देश किया है 33 से लेकर के 39 तक तो उसमें पहला कर्म जो परिकर्म बता परिकर्म जो बता रहे हैं बता रहे हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषया भावना भावना तसाधन ये जो है सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाना बहुवचन है और मैत्री करुणा मूलोपेक्षा नाम ये भी सस्ती बहुवचन है हो तो गया मैत्री करुणा च मुदिता मुदिता च उपेक्षा च मैत्री करुणा मुदिपेक्षा तो तेषा मैत्री करुणामुदित तो है मैत्री अर्थात तो मित्रता मित्र का होना करुणा दया और मुदिता प्रसन्नता और उपेक्षा न देश न राग और सुख दुख सुख सुखम च दुखम च पुण्य अति सुख दुख पुण्यपुन सुख दुख पुण्य और अपुण्य और सुख दुख पुण्यपुनिया ये शाम। ते सुख दुख पुण्यपुण्य विषया तख दुख अपुण्य विषयाण मैंने सुख दुख पुण्य और अपुण्य ये विषय का संबंध जो है विषय जो शब्द है इसमें उसका सुख के साथ भी संबंध है दुख के साथ भी संबंध है पुण्य के साथ भी संबंध है अपुण्य के साथ भी संबंध तो अर्थात सुख विषय दुख विषय पुण्य विषय और अपुण्य विषय अर्थ की सुख विषय है जिसका सुख विषय है जिसका दुख विषय है जिसका पुण्य विषय है जिसका अपुण्य विषय है जिसका और ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति का विषय सुख है ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति का विषय दुख है ऐसा व्यक्ति जिस विषय का जिस व्यक्ति का विषय पुण्य है और ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति का विषय अपुण्य है अर्थात जिस व्यक्ति का विषय सुख होगा यदि आपका विषय सुख है तो आप सुखी हैं जिस व्यक्ति का विषय सुख है वह सुखी है जिस जिस विषय विषय का का व्यक्ति दुख है वह दुखी है जिस व्यक्ति का विषय पुण्य है वह पुण्य क्या बोलते हैं कि वह पुण्य पुरुष है पुण्यात्मा है और जिस व्यक्ति का विषय पाप है अपुण्य है वह पापी है तो यहाँ पर सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम मनुष्य के लिए कहा जा रहा है जी। चार तरीके का मनुष्य हुआ एक सुखी सुख वाला मनुष्य हुआ जिसके पास सुख है जिसने अपने विषय जिसने सुख को विषय बनाया है जिसका विषय सुख है दूसरा है जो है दुख है तो व्यक्ति तो खुद ही दुख को भी तो बनाता है ना जी व्यक्ति अपने कर्म से ही सुखी होता है और दुखी होता है अपने, अपने, दुखी कर्म होता। आ, अपने कर्म से ही पुण्य आत्मा भी बनता है अपने कर्म से ही पाप आत्मा भी बनता है इसीलिए दुख विषय का मतलब दुखी व्यक्ति पुण्य विषय का मतलब पुण्यात्मा व्यक्ति और अपुण्य का विषय का मतलब हुआ की आत्मा व्यक्ति पापी व्यक्ति तो ये कह रहे है कि सुखी व्यक्तियों की मैत्री सुखी व्यक्तियों की मैत्री दुखी व्यक्तियों की करुणा पुण्यात्मा की प्रसन्नता मुदिता और पापात्मा की पापी की उपेक्षा क्या उपेक्षा में भी सस्ती है इसलिए भावना तह माने इसका अनुवय जो करेंगे ऐसे करेंगे सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम मैत्री करुणा मूल भावना तह चित करेंगे तो हुआ सुखी व्यक्तियों की मैत्री की भावना से अर्थात सुखी सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री की भावना से मित्रता की भावना से दुखी व्यक्तियों की करुणा की भावना से अर्थात दुखी व्यक्तियों के प्रति करणना की भावना से और पुण्यों की पुण्यात्माओं की मुदिता की भावना से प्रसन्नता की भावना से अर्थात पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता की भावना से भाव यह हुआ और अपुण्य तुन्या, अपुण्यात्माओं तुन्या, की उपेक्षा की भावना से अपुण्यात्माओं की उपेक्षाओं की भावना उपेक्षा की भावना अर्थात उप अपुण्यात्माओ के प्रति उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसाद चित्त का प्रसादन होता है तो किसके चित्त का प्रसादन होता है जो व्यक्ति ऐसी ऐसी भावना लाता है जो व्यक्ति सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री की भावना लाता है दुखी व्यक्ति के प्रति प्रसन्नता की भावना लाता दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना लाता है पुण्यात्मा के प्रति मुद्रता की प्रसन्नता की भावना लाता है और अपुण्यात्मा के प्रति जो है उपेक्षा की भावना लाता है जो व्यक्ति लाता है ऐसे व्यक्तियों के चित्त की प्रसन्नता होती है ऐसे व्यक्तियों का के चित्त का प्रसादन होता है तो यहाँ पर जो है योगी नाम का अध्याहार कर लेंगे और योगी का मतलब यह है कि योगी हम सब भी हैं जो योग करता है माने वह सब योगी है जो योग करता है योग अर्थात करता है कि वह जो है आँख मूंद करके बैठता है और बैठ करके ध्यान लगाने की कोशिश करता है मन को एकाग्र करने का कोशिश करता है वह भी योगी है हमने पीछे भी बताया था या बताया होगा कि एक सम्बान सम्मान जनक पद है हमारे यहाँ पर अपने जो संस्कृति है अपना जो कल्चर है अपने कल्चर में हर चीज में सम्मान है देखो कि कितनी कितना बड़ा सम्मान दिया गया यहाँ पर जिसने योग को प्राप्त कर लिया है योग में कुशल है दक्ष है प्रवीण है एक्सपर्ट है वह तो योगी है ही परंतु अभी एक्सपर्ट नहीं है परंतु योग करना प्रारंभ कर दिया हुआ है तो उनको भी योगी कह करके संजा बतला जाता है उनको भी योगी दे के सम्मान दिया जाता है जैसे वही है। कि वही व्याकरण है पिछले बार भी बताया था शायद कि वही व्याकरण है वही व्याकरण का मतलब कि व्याकरण अधिक वेदवा व्याकरण को जो पढ़ता है वो भी वही व्याकरण है और व्याकरण को जो जानता है जो जान लिया है वो भी वही व्याकरण है ऐसे ही योग को तो जानता है जानता मतलब की योग का जिसने प्रत्यक्ष कर लिया है योग पर जो दक्ष हो गए वो भी योगी है और जो योग अभी कर रहा है वह भी योगी है तो यहाँ पर जो योगी का विहार करेंगे वो उस योगी की बात है हमारे आप जैसे व्यक्ति अभी योग करना प्रारंभ किया है समझ गए इस योगी की बात कही जा रही है दक्ष योगी की बात नहीं वो तो है ही योग तो एक्सपर्ट हो ही गया है तो ऐसे योगी जो सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री की भावना रखता है मैत्री की भावना करता है दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना करता है पुण्यात्मा के प्रति मोदीता की भावना करता है और अपुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता की भावना करता है ऐसे योगी के चित्त का प्रसादन होता है ऐसे योगी के चित्त की प्रसन्नता होती है प्रसादन का मतलब हुआ प्रसन्नता और निर्मलता प्रस निर्मुता ऐसे उनके चित की शुद्धता होती है अर्थात उस योगी का चित शुद्ध हो जाता है हमने इसलिए हालांकि प्रसन्नता का अर्थ आनंद भी है प्रसन्नता का अर्थ हैपीनेस भी है आनंद की भी बात है परंतु मुदिता तो यहां पर कहा ही गया हुआ है हाँ जी मुदिता जो है मुदिता तो यहां पर कहा ही गया हुआ है तो मुदिता जब प्रसन्नता कही गई है कि ऐसी ऐसी भावना से प्रसन्नता मने इसका मतलब यह है कि अपने अंदर प्रैक्टिस करना है पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता की अपने अंदर अभ्यास करना है मन में से अभ्यास करना है पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता की भावना रखने का तो प्रसन्नता की भावना रखने का जब ये कहा जा रहा है तो वहां पर है ही यहाँ पर निर्मलता लिया जाए प्रसन्नता भी लेंगे तो कोई हानि नहीं है वो भी है परंतु तो निर्मलता भी लेना संगति में निर्मलता लेना भी ठीक है जी हाँ जी समझ गया हाँ जी। अब, अब जो है इसमें हम थोड़ा ये विचार कर रहे हैं कि देखो सामान्य रूप से सामान्य जो जन होता है सामान्य जो व्यक्ति होता है वो सामान्य जो व्यक्ति है उसका सुखी व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति का सुखी के प्रति क्या भावना होती है देखिये मैत्री का उल्टा क्या है जी मित्रता की उल्टा क्या है ईर्ष्या, ईर्ष्या मित्रता इर्शा, इर्शा, क्या है ईर्ष्या, अप्रीति अप्रीति मैंने मित्रता दोस्ती फ्रेंडशिप का उल्टा क्या हो गया मान जो अप्रीति हुआ प्रेम न करना प्रेम न करना तो सामान्य रूप से व्यक्ति के अंदर क्या होती है बात कि हमसे जो ज्यादा सुखी व्यक्ति है हमसे जो ज्यादा सुखी है हमसे जो कम सुखी है उसके प्रति तो ऐसी भावना नहीं जाती हालांकि यहां पर जो सुखी दुखी की बात कही गई है ये नहीं कि हमसे जो अधिक सुखी है उसके लिए कही गई है परंतु व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो अपने से ही तो शुरू करता है ना तो सामान्य रूप से व्यक्ति क्या देखता है सामान्य रूप से देखता है हमसे जो ज्यादा सुखी व्यक्ति है सुखी व्यक्ति क्या क्या चीज से हो सकता है सुख के साधन से हाँ जी सुख के क्या क्या साधन होते हैं जैसे बहुत सारे होंगे सुख के साधन हो सकता है किसी के लिए सुख का धन धन हो सकता है क्योंकि धन के धन से भी व्यक्ति सुखी होता है सुख का साधन जो है ज्ञान भी है सुख का साधन बल भी हो सकता है सुख का साधन ध्यान भी हो सकता है अनेक जो है सुख के साधन हो सकते हैं धन से भी व्यक्ति सुखी होता है विद्या के माध्यम से व्यक्ति सुखी से होता है ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति सुखी होता है प्राणायाम इत्यादि करके जो एक्सरसाइज करके भी व्यक्ति सुखी होता है तो ये जिस भी साधन के माध्यम से जो सुखी हो उन सुखी व्यक्ति के प्रति सामान्य रूप से व्यक्ति का क्या होता है व्यक्ति में व्यक्ति के मन में उसके प्रति एक द्वेष की भावना पैदा हो जाती है एक जैलेसी की भावना पैदा हो जाती है कि हमसे ज्यादा है हम होना चाहते हैं हमें हम तो नहीं हो पा रहे हमसे ज्यादा वो क्यों हो गया एक कहानी आपने सुना होगा ना कि एक व्यक्ति था वो जो है बहुत ही गरीब था तो घर से निकला घर से निकला और एक ब्राह्मण था वो घर से निकला और जाकर के कहीं पर हो गया साधना की उसको एक संख मिल गया और संख जो मिला तो उसका ये शर्त था कि भाई दूसरे को दोगुना फूकोगे हाँ, तो आपके पड़ोसी हाँ, को दुगना मिलेगा हाँ, हाँ, बोल दोगुना कि आप यदि आप इससे यदि आप एक सोना मांगोगे आप एक क्विंटल सोना मांगोगे तो तुम्हें एक क्विंटल सोना होगा दूसरे को दो क्विंटल हो जाएगा बोले तुम्हें जो कुछ भी संख से प्राप्त होगा उससे दुगुना उसको प्राप्त होगा तो वो जो है ले लिया पहले तो जो है कि जो भी अपना जो साधन इत्यादि है वो सब ले लिया इसके पश्चात फिर देखता है कि भाई हमें हमारे पास जो है एक कार हो गया तो दूसरे के पास दो कार हो गया हमारे पास एक बिल्डिंग है तो उसके पास दो बिल्डिंग हो गया अब उसके मन में जेलेसी पैदा हो जाती है जब उसके पास जेलेसी पैदा हो जाती है तो क्या करता है कि वह संख को बजाता है और कहता है कि मेरा ये समाप्त हो जाए तो इसका ये समाप्त हो जाए तो उसका दो, वो समाप्त हो जाता है ऐसे ही करके करके करके बोलते हैं कि एक मेरा एक, एक पैर टूट जाए उसका दूसरा पैर दोनों पैर टूट जाता है मेरा एक आंख फूट जाए उसको दूसरा आंख फूट जाता है कहने का अभिप्राय है कि सामान्य रूप से व्यक्ति के अंदर क्या होता है जो भी जिस साधन से सुखी है उसके सुख को हम सह नहीं पाते हैं इसीलिए यहां पर ये कि भाई सुखी व्यक्ति के प्रति यदि वैसी भावना बनाओगे तो चित्त जो है अशुद्ध होगा इसीलिए ऐसे सुखी व्यक्ति के प्रति जो है द्वेष की भावना न बनाकर के अप्रीति की भावना न बनाकर के मैत्री की भावना बनाओ और ये सब मन के ऊपर है ध्यान रखिएगा इसका इससे इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सबके घर में जा के सबको दोस्त बनाने लग जाए संभव ही नहीं है सबको दोस्त बनाया ही नहीं जा सकता और दूसरी बात यदि मान लीजिए कि जो भी आपके पास आता है और आप सोचेंगे ठीक है हम सब को घर में जा जा करके पूरे दुनिया में हम दोस्त नहीं बना सकते हैं पर जो हमारे पास आता है उससे मित्रता के मैंने उससे मैत्री कर देते हैं तब भी नहीं हो सकता वो भी नहीं आपके मन में भावना हो उसके प्रति मैत्री करने का पर परंतु सामने वाले के अंदर हो ही नहीं तो इसीलिए यदि बाहर उपस्थित हो इस तरीके की भावना इस तरीके का हो तो, तो करना ही है वो अपने आप ही हो जाएगा यदि अपने हृदय में दवाता, दवाता, भतित दवाता, भतित दवाता करवना जैसा व्यक्ति मन में सोचता है वैसे ही वाणी से बोलता है जैसा वाणी से बोलता है वैसे कर्म में करता है ये तो हो ही जाता है परंतु तो यहाँ पर जो साधना की जो बात कही गई है अपने मन में साधना करते समय मन में बार बार विचारे मन से हम सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता की भावना रखे और एक ध्यान रहे यहां पर कि सुखी का मतलब यह हुआ कि मानिए कोई धन से सुखी है धन तो से जो सुखी है तो गलत तरीके से भी तो व्यक्ति धन कमा रहा है उससे भी सुखी हो रहा है उसकी बात नहीं कही जा तो रही है पाप आत्मा में हो जाएगा यहाँ पर धार्मिक सुखी की बात है ईमानदारी पूर्वक धन को कमाया और उससे जो सुखी है उसके प्रति की बात कही गई है और जो ईमानदारी पूर्वक गलत तरीके से शराब को बेच करके मांस को बेच करके इत्यादि गलत गलत काम करके जो है व्यक्ति धन को यदि इकट्ठा करता है तो वह तो पापी व्यक्ति है वह तो अपुण्यात्मा है उसके प्रति तो उपेक्षा की भावना कही जाती है उसके प्रति तो उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए यहाँ पर सुखी का तात्पर्य है कि धार्मिक सुखी ऐसे दुखी का तात्पर्य है धार्मिक दुखी समझ लिया जी हाँ जी समझ गया हाँ जी तो यहाँ पर जो है तो सुखी के प्रति सुखी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति के अंदर जो है ऐसी भावना बनती है क्रूर अप्रीति की भावना बनती है द्वेष की भावना बनती है तो बोल रहे की वो नहीं करने का और एक और चीज है कि यदि अब कोई निर्धन व्यक्ति है अब दूसरा दुखी है दुखी के प्रति जो है करुणा की भावना की बात कही गई है दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना उसे पहले एक और मेरे पर गया सुखी व्यक्ति के प्रति क्या है सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता की भावना होती है और समान रूप से भी द्वेश की और अप्रीति की भावना होती है परंतु एक ऐसा भी दूसरे एंगल से भी देखें कि कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भाई सुखी व्यक्ति के प्रति जो द्वेष की जो भावना होती है उसके अंदर जो छोप जो होता है किस कारण से होता है वह जो है गरीब व्यक्ति है जैसे गरीब व्यक्ति को देखा कितने व्यक्ति अच्छे व्यक्ति होते हैं गरीब की सेवा करते हैं अब गरीब की जो सेवा करते हैं तो उनके मन में भावना ये रहती है कि देखो गरीब तो भोजन करने के लिए भी परेशान है भोजन भी नहीं मिल पा रहा है गरीब को परंतु तो ये जो है ना बड़े बड़े बिल्डिंग बड़े बड़े पैसे करके करता है और ऐसे ऐसे करके भी एक सेवा करने वाला व्यक्ति समाज का कार्य करने वाला व्यक्ति भी एक धार्मिक व्यक्ति भी इस तरीके का काम कर लेता है कि उस जब ही उसके सामने वह धनी व्यक्ति आता है धनी व्यक्ति की बात होती है धार्मिक धनी व्यक्ति उसके मन में शोभ पैदा हो जाता है परेशानी होने लग जाती है उसके प्रति भी द्वेष की भावना होती है इसीलिए सबके लिए कह रहा है कि सभी व्यक्ति जो है सुखी व्यक्ति के प्रति हम अपने अंदर मैत्री की भावना रखे द्वेश की भावना रखे दूसरा है soul, hard, दुख दुखी व्यक्ति दुखी व्यक्ति के प्रति हमें क्या होता है करुना की भावना तो करुणा से उल्टा क्या है करुणा से उल्टा है क्रूरता क्रूरता है नी दया के उल्टा क्या है और दया माने क्रूरता तो व्यक्ति का क्या होता है दुखी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति दया न दिखा करके क्रूरता दिखा दिखाता है उसके अंदर क्रूरता की भावना क्रोध पैदा होता है जैसे कि आप जैसे मान लीजिए दुखी है अनेक कोई धन से दुखी है धन निर्धन व्यक्ति है हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए निर्धन व्यक्ति है अब निर्धन है तो धन से धनहीन होने का कर कारण धन से दुखी है कोई व्यक्ति बीमारी से दुखी है कोई व्यक्ति किसी किसी में अने, अनेक अनेक साधन उनसे दुखी हो सकता है तो जैसे निर्धन व्यक्ति यदि किसी ऐसे पार्टी में चला गया जो बिना बुलाए मेहमान हो गया यदि वो चला गया और सभी संभ्रांत लोग पैसे वाले बैठे हुए हैं सभी कट्ठे हैं वहां पर मेले कुचेले या इस तरीके के कपड़े पहन करके चला गया तो सामान्य रूप से व्यक्ति के अंदर क्या होता है उस समय क्षोभ होता है उसका अपमान कर देते हैं उसको डांटते हैं तो यहां पर कह रहे हैं कि नहीं ऐसी भावना नहीं बननी चाहिए उसके प्रति एक तो उसने गलती किया कि बिना बुलाए मेहमान आपके पास आ गया और दंदे कपड़े इत्यादि पहन करके आ गया वो आप है ही नहीं तो क्या करेगा वो परंतु उसके प्रति भी हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए रास्ते में कोई है भारत आपको बहुत दिख जाएंगे गरीब बहुत दिख जाएंगे फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं या इस तरीके के मेले कुचेले कपड़े पाने में रहते हैं तो उसके प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए उसके प्रति घृणा की भावना अपने मन में पैदा नहीं करनी चाहिए जब वो वो ऐसा व्यक्ति यदि हमारे आ, आ, आ, आ, मतलब यहाँ आ गया या हम समाज में हैं या समाज में ऐसे व्यक्ति आ गया तो उसके प्रति घृणा भाव भावना दया की भावना रखनी चाहिए हो तो उसको साफ कपड़ा इत्यादि करके पहना दीजिए भोजन क्या करा दीजिए परंतु उस समय भी जो क्रूरता क्रूरता की अपने अंदर भावना न ला करके क्या करना चाहिए करुणा की भावना उसके अंदर लानी चाहिए ऐसे ही पुण्यात्मा है जो पुण्य कर्म करने वाला है सदा अच्छा ही काम करने वाला है धर्म कर्म करने वाला है पुण्य तो पुण्य कर्म करने वाला जो व्यक्ति है उस पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति व्यक्ति के जो प्रति है मुदिता की प्रसन्नता की भावना अपने लानी चाहिए तो जो भी है देखिए कमियां हर व्यक्ति के अंदर हो सकता है यहां पर पुण्यात्मा का मतलब यह नहीं हुआ कि उसके अंदर कोई कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं। वहां पर पुण्य करने का जिस व्यक्ति का स्वभाव है वो पुण्यात्मा हुआ और पाप करने का जिस व्यक्ति का स्वभाव है वो पापात्मा हुआ वो अपुण्यात्मा है पुण्य करने का स्वभाव है परंतु तो गलती कुछ गलती हो गई कुछ अज्ञानता गलती हो गई तो वहां पर वो ऐसे व्यक्ति से उस समय नहीं कि प्रसन्नता छोड़ देनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए या खुद का पुण्यात्मा व्यक्ति होता खुद को पता चल जाता अनुभव हो जाता है कि उससे गलती हो गई नहीं हो पाता तो उसको मित्रता की भावना से रखकर सजेशन भी देनी चाहिए यदि हो सके तो हमारे संपर्क में हो तो परंतु तो यहां पर पुण्यात्मा जो है उस पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता की भावना रखे उसके प्रति हीनता की प्रसन्नता का उल्टा क्या आज हीनता घृणा क्रोध क्षोभ इत्यादि तो वैसे व्यक्ति के प्रति क्रोध की भावना नहीं क्षोभ की भावना नहीं और फिर जो है जो अपुण्यात्मा है जिसका स्वभाव करने का है ऐसे व्यक्ति के प्रति जो है उपेक्षा की भावना रखना नहीं उपेक्षा का मतलब यह है एक तो उपेक्षा करत हुआ महर्ष ज्ञान जी कहते हो इसकी व्याख्या करते हुए कि वैर और राग दोनों से राग और वैर द्वेष इन दोनों से रहित न उसके प्रति राग न उसके प्रति द्वेष यह उपेक्षा है लोग में उपेक्षा का मतलब क्या समझा जाता है देखा जाए तो द्वेष है उपेक्षा का मतलब ऐसा लोग उपेक्षा हम समझे जैसे मान लीजिए कि जिससे हमारा मन नहीं मिलता है जिससे हमारा मन नहीं मिलता है या कोई उससे मन मुटाव हो गया इस तरीके के या घर में ही है मेरी पत्नी है मेरे बच्चे हैं, अब बच्चे से मन नहीं मिल रहा है बच्चे इस तरीके का तो उस वहां पर ये नहीं की उसको लोक व्यवहार में उपेक्षा उसको भी कहते हैं लोक में क्या उपेक्षा करते हैं लोग में क्या हुआ उपेक्षा कि जिससे हमारा मन नहीं मिलता जो हमारे अनुकूल नहीं है उसकी उपेक्षा करो मतलब उसकी उपेक्षा करो मतलब उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं हाँ, इग्नोर करो उसे हाँ जी इग्नोर परंतु आप देखेंगे उसमें एक द्वेष होता है वो द्वेश है वो द्वेश रूप में हो गया यदि वैसा है तो द्वेष हो गया उस वहां पर उस उपेक्षा की यहाँ पर बात नहीं कही जा रही है फिर द्वेष तो, तो, तो गलत हो गया वहां पर इग्नोर जो कर देते हैं यहाँ पर उपेक्षा का मतलब इग्नोर नहीं है उपेक्षा का मतलब यहाँ पर इग्नोर नहीं है यदि आप मान लो कि सामने वाला व्यक्ति है घर के चार फैमिली है आप चार फैमिली में से तीन फैमिली को तीन बच्चे को आप अच्छे से देखते हो एक फैमिली को, को नहीं देखते हो आप उपेक्षा कर देते हो उस रूप में जो कहते हैं उपेक्षा कर देते हो तो उसको खराब लगेगा और उसके प्रति आपके अंदर द्वेष है उसके प्रति आपके अंदर द्वेष है द्वेष तो कभी करने की बात नहीं कही जा रही है यहाँ पर यदि हमें जिससे मन नहीं मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर बातचीत बात बंद कर देना चाहिए वह एक जो एक व्यवहार जो है उसको क्या कहते हैं लोक व्यवहार में कहते हैं कि भाई ये फॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं फॉर्मिलिटी को हिंदी क्या कहते हैं सोच रहा हूँ उसके लिए की लोक व्यवहार विभाग आ, लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार में तो जिससे हमारा नहीं मन मिलता है उससे भी हमें बातचीत करनी चाहिए उसके प्रति नाग रखें, न द्वेष रखें, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा बातचीत आपने बंद कर दिया इसका मतलब है कि आपका उसके प्रति द्वेष है कहीं ना कहीं आपको उसके प्रति क्षो क्षोभ है उस क्षोभ को ही तो हटाना है उस क्रोध को ही तो हटाना है यदि आपका आपने उससे भी बंद कर दिया मैंने आप देखेंगे अनुभव आप, आप करेंगे मैं भी अपने जीवन में अनुभव करता हूं हम देखते हैं कि रविवार के दिन जब कुछ व्यक्ति आते हैं जो कि हमसे हमारे प्रति अच्छी भावना नहीं रखते तो हमारे प्रति अच्छी भावना नहीं रखते तो कभी कभी मन में द्वंद होता रहता है होता ही है द्वंद्व उसके लिए हम भी कोई हम बहुत बड़े तो योगी है नहीं तो द्वंद्व होता है तो द्वंद्व होता तो उस समय एक मन संकल्प विकल्प वाला जो मन है एक बार मन कहता कि भाई इससे बातचीत मत करो और दूसरा मन कहता कि नहीं अपने मन में यदि ऐसा करना है तो अपने मन में दुर्गुण क्यों रखना अपने मन में पाप क्यों करना अपने मन में कुसंस्कार क्यों डालना और जाकर के हम जो है नमस्ते कर देते हैं उनके सामने जाकर के उनको नमस्ते करते और देखता हूं मैं कि जब ही मैंने नमस्ते किया हमारे मन में जो एक शम थी जो इस तरीके का बात था एक भार जैसे लग रहा था वो समाप्त हो गया तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर जो हमारे महर्षि पतंजलि जो कह रहे हैं कि जो जो आत्मा है जो पापी है उसके प्रति उपेक्षा की भावना अर्थात न वैर रखे न ऐसे व्यक्ति द्वेश रखे व्यवहार में जब यदि आ जाए आपके घर में तो आप उनको भोजन भी खिला दीजिए फॉर्मलिटी तो अदा करना ही पड़ेगा यदि उनको कोई चीज की आवश्यकता है तो उनको आवश्यकता को भी पूरा कीजिए यदि उनको भूख लगी है तो उनको भोजन भी खिला दीजिए यदि ऐसा भी हो सकता है कि वह आपका क्या बोलते हैं आपका मन नहीं मिल रहा परंतु तो तो आपके घर में आ गया और रात में अब कहा जाएगा तो सुलाने के बाद तो उनको बिस्तर इत्यादि भी लगा दीजिए कोई ऐसी बात नहीं है परंतु उसके प्रति ऐसे व्यक्ति के प्रति उपेक्षा की भावना रखिए ऐसे प्रति के प्रति ऐसे व्यक्ति के प्रति न द्वेष की भावना न राग की भावना राग और द्वेष से रहित है उपेक्षा उपेक्षा का तो एक अर्थ ये है दूसरे व्यक्ति उपेक्षा और भी करते हैं दो एक तो उपकार्थ है, समीप, और इच्छा का है देखना तो इच्छा मतलब इक्षण है ना उपेक्षा इक्ष दर्शन तो उपेक्षा का मतलब हुआ कि समीप से देखना ऐसे जो पापी व्यक्ति है उसको समीप से देखिए और समीप से देखने का मतलब क्या हुआ समीप से देखने का मतलब यह हो कि आप यदि ऐसे पापी व्यक्ति को समीप से नहीं देखेंगे तो वो आपको कभी झांसा में मिला सकता है कभी भी आपको धोखा दे सकता है इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो अपुण्यात्मा है जो पापी व्यक्ति है उस पर सदा गौर करके ध्यान दीजिए ध्यान देकर के देखिए कि ये कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कि हमारे ऊपर कोई ऐसा न कि हमें कोई हानि पहुंचा दे हमें योग में बाधक बाधा पहुंचा दे इत्यादि इसलिए ऐसे व्यक्ति को सावधानी से देख करके आप जो है उससे सावधान रहिए तो उपेक्षा का कुछ व्यक्ति ऐसे भी अर्थ करते हैं तीसरा जो है तीसरा अर्थ उपेक्षा का ऐसा भी करते हैं कि उपकारर्थ अल्प भी है अल्प जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है नी हां जी तो राष्ट्रपति तो मुक्त हो गया अरे उपराष्ट्रपति क्या हुआ अपेक्षा से छोटा हो गया ना तो उपकार छोटा हुआ कि नहीं उपकार अल्प हुआ छोटा हुआ तो ऐसे ही यहाँ पर उपेक्षा कर कुछ जो विद्वान हैं वो करते हैं की उपमने कम अल्प इच्छा मन कम देखो ऐसे व्यक्ति को कम देखो क्योंकि ऐसे व्यक्ति में यदि पढ़ोगे तो तुम्हारा जिंदगी उसी में लग जाएगा तो तुम साधना क्या करोगे तुम, मने, अब यदि ऐसे व्यक्ति को बार-बार देखोगे तो उसमें मन में होगी होगी तो ज़्यादा परेशानी होगी तो इस तरीके का तीन तरीके से उपेक्षा का जो ऋषि प्रणीत अर्थ है वो तो मैं आपको बता दिया कि न वैर न दुश्मनी हाँ जी मैंने न वैर न रा वो तो एक्चुअल मीनिंग तो ये है परंतु तो कुछ एक विद्वान जो है उपेक्षा का दो और अधिकर्त करते हैं एक तो बाकी समीप से देखना समीप से देखना मतलब कि सा, उसको सावधानी पूर्वक देखिए जिससे कि आपकी हानि न करे सावधानी ऐसा है कि यदि सावधानी पूर्वक यदि नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्ति को तो सावधानी पूर्वक न देखने से आप जो है आपको ही वहां परेशान कर देगा सावधान होकर जो ऐसे व्यक्ति को देखिए और उससे दूर हो सावधानी से देखिए कि भाई ऐसा उसका कोई भी व्यवहार हमें तो परेशान तो नहीं कर रहा हमारे मस्तिष्क में तो नहीं आ जा रहा और अल्प देखिए मतलब ऐसे व्यक्ति से ज्यादा दूर रहिए तो तो तो क्योंकि आप सीरियल इस देखते हैं कोई टीवी में देख रहे हैं कुछ अब यदि जो चीज आप देख रहे हैं आप यदि कुछ ऐसे सीन को देखते हैं यदि आप भावुक है तो आप ऐसे सीन को देखते हैं तो आपका चित्र तथा व्यक्ति सारूप्य में तरफ तरह उस अवस्था वाला जब हो जाता है तो क्या होता है कभी मन में यदि कोई इस तरीके तो मन में क्षोभ वाला भी अपनी भावना बन जाती है कभी रोने की दया की भावना बन जाती है अलग अलग तरीके की भावना बनती है तो आप यदि बार बार उस सीन को देखेंगे जो कि क्षोभ पैदा करने वाले हो आप उस सीन को देखेंगे जो कि पाप पाप करने वाला है और उस तरीके के सीन को देखेंगे तो वैसे ही मन में वृत्तियां बनेगी तो वो क्या है आपको उस तरीके की प्रवृत्ति वाला खुद बना देगा या क्या बोलते हैं कि आपको योग में बाधक होगा इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहिए ऐसे सीरियल से दूर ही रहिए उन सब की उपेक्षा कीजिए जो की अपुण्यात्मा है तो कम देखिए ज्यादा मत देखिए ये भी ऐसा करते हैं समझ गए जी हां जी। तो ये मतलब इसका अर्थ है अब आगे इसके ऊपर जो है व्यासभाष है व्यासभाष आप देखेंगे मैसूस हाँ जी तत्र सर्व प्राणीषु सुख संभोगा तो ये बोलिए तत्र सर्व तुम सुख संभोगा है तत्र सर्व सुख भोगा सु मैत्रीण भाव एक तत्र, तत्र मने उनमें तत्र मैं उनमें हाँ जी उनमें उनमें तत्र सर्व प्राणी उन सभी प्राणियों में समझ गए जी हां जी या तत्र का मतलब माने तेसु मैत्री करुणामुद्रता उपे, उपेक्षा मान उपेक्षा सुु मैने उन मैत्री करुणा करुणामुदित उपेक्षाओं के मध्य में एक लिया गया सत्र का मतलब हुआ कि वो जो मैत्री करुणा मुद्रता और उपेक्षा इनमें इनके मध्य में जो मैत्रीम तत्र का मैत्री का संबंध हुआ उनमें से मैत्री करनी चाहिए किससे से तो बोलते सर्व प्राणी सुख भोग पन्ने सु प्राणियों में क्या सभी प्राणी जो सुख और सुख के जो साधन संभोग का मतलब है साधन संभोग का मतलब क्या है सुख के साधन सुख के साधन तो सुख और सुख के जो संभोग है जिससे हम भोगते हैं सम्यक भुजते ये न तो जिससे हम भोगते जिन साधनों से भोगते हैं सुख और सुख के साधनों साधन जो है उनसे आपन्न जो व्यक्ति अपन मन युक्त उनसे जो युक्त व्यक्ति है उनको जिसने प्राप्त कर लिया सुख और सुख के जो संभोग साधन है उन साधनों को आपन्न जिस प्राणियों ने किया हुआ है अर्थात ऐसे इनसे युक्त व्यक्तियों में मैत्री की भावना करनी चाहिए सुख और सुख के साधनों से जो युक्त व्यक्ति है व्यक्ति है प्राप्त किया हुआ सुख और सुख के साधनों को जो आप किया हुआ प्राप्त किया हुआ जो व्यक्ति है प्राणी है ऐसे प्राणियों में मैत्री की भावना करनी चाहिए तो वो प्राणी में केवल मनुष्य के प्रति है हर पशु इत्यादि के प्रति भी की बात कही जा रही है तो सभी प्राणियों में और आगे क्या है जी, हाजी दुखितेशु करुणाम हाँ जी दुखी तेसु पर वैसे ही तत्र मंजूर जाएगा तत्र सर्व प्राणीसु सर्व प्राणीसु, प्राणीसु दुख संभोगापन्नेशु दुखितेशु करुणाम ऐसा कर दी कि उनमें से वो जो मैत्री करुणामूलता अपेक्षा इनमें से चारों में से सभी प्राणियों में क्या कौन से सभी प्राणियों जो दुख और दुख के साधन से युक्त जो व्यक्ति है उनमें करुणा की भावना करनी चाहिए इसलिए करें कि सुख बने दुखितेशु तस्त्र सर्व प्राणीशु दुखितेशु मान उन सभी प्राणियों में दुखित प्राणियों में अर्थात दुख और दुख के संभोण से जो आप व्यक्ति है उनमें करुणा की भावना करनी चाहिए दया की भावना करनी चाहिए समझ गए जी? हाँ जी भाव आगे क्या करें पुण्यात्म के सुमुदिता और पुण्यात्मा जो है पुण्यात्माओं में मुद्रता की भावना करनी चाहिए अर्थात पुण्यात्माओं में प्रसन्नता की भावना करनी चाहिए खुशी की भावना करनी चाहिए जो पुण्यात्मा है और करें कि अपुण्य शीलेषु उपेक्षा अपुण्य शीलेषु उपेक्षा मैंने अन्य अपुण्य शीलेषु उपेक्षा अपुण्यशील अर्थात यहां पर देखिये अपुण्यशील कहा एक तो पुण्यात्मा हुआ और अपुण्य मैने जिस व्यक्ति का स्वभाव है पाप करना और पुण्यशील का मतलब हुआ एक तो होता है कि अचानक व्यक्ति ने पाप कर लिया कुछ गलती हो गई उसका स्वभाव नहीं है तो वैसे व्यक्ति तो पुण्य आत्मा में हो गया कि वो पुण्य कार्य कर रहा है परंतु कभी धोखा बसा गलती से जो है कुछ ये हो गया तो उसके प्रति घृणा की बात नहीं कर, करनी चाहिए तो ऐसे नहीं कि उसके प्रति उपेक्षा की भावना कर दे यहाँ पर कहेंगे अपुण्य शीलेषु बोल रहे हैं कि जो अपुण्य है जोशील जो वाले स्वभाव पुण्य न करने का स्वभाव है जिन व्यक्ति का मतलब जो पापी पाप करता रहता है ऐसे ही व्यक्ति समाज में होते है ना जी जरूर जरूर जो हाँ, जो उसका बस स्वभाव है कि दूसरे को परेशान करना पाप करना गलत कार्य करना उसी में उसको मजा आता है तो जो अपुण्य स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं उनके प्रति जो है उनमें जो है क्या करनी चाहिए उनके उनमें जो है उपेक्षा की भावना करनी चाहिए उपेक्षा मतलब जो है कि न दोस्ती न दुश्मनी माने राग और द्वेष से रहित ऐसा प्रैक्टिस हमें करना चाहिए ऐसी भावना करनी चाहिए समझ गया ये हां जी. आगे करें भाव शुक्लो धर्मा ऐसा करने से लाभ क्या होगा बेनिफिट क्या होगा कि बिना प्रयोजन का तो कोई काम करता नहीं करती। मंदोपी बिना प्रयोजन बिना ने प्रयोजन के बिना तो एक मंद से मंद व्यक्ति भी कुछ नहीं काम करता क्या कहते हैं कि चीटी भी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता तो यहाँ पर यह है भाई मैत्री यदि सुखी व्यक्ति के प्रति हमने मैत्री की भावना की हमने द्वेष और अप्रीति नहीं की दुखी व्यक्ति के प्रति हम करुणा की भावना की क्रूरता नहीं की पुण्यात्मा के प्रति मुरता की भावना की हीनता की भावना नहीं की घृणा की भावना नहीं की क्रोध की भावना नहीं की क्षोभ की भावना नहीं की और ऐसे अपुण्यात्मा है उसके प्रति हमने उपेक्षा की भावना की अर्थात राग और द्वेष नहीं किया तो इसे लाभ क्या होगा इसे बेनिफिट क्या होगा तो बोल रहे हैं एवं इस प्रकार अस्य अश मने मैत्री करुणा मुल्ता उपेक्षा की भावना करने वाले इस योगी की मने सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा के प्रति मैत्री करुणा मुल्ता उपेक्षा की भावना करने वाले इस योगी के शुक्लो धर्म उपजाय शुक्ल शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है शुक्ल माने शुद्ध धर्म धर्म माने हुआ कर्म शुक्ल धर्म का अर्थ है कर्म धर्म भी कर्म है जैसे कहते हैं ना जी? यज्ञ करना एक धर्म है ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते जी, यज्ञ कर्म भी है, धर्म भी है दोनों है है ना तो यज्ञ करना एक धर्म है तो यज्ञ धर्म यज्ञ करना एक धर्म मान कर्म है वहां पर धर्म अर्थ कर्म है कर्तव्य है यदि करना एक कर्तव्य कर्म है धर्म है तो धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्म है कर्म कर्माशय कर्मों का समूह ग्रुप ऑफ आग। एक्शन कर्म तो जब व्यक्ति मैत्री की भावना करता है करुणा की भावना करता है उपेक्षा मुदिता की भावना करता है उपेक्षा की भावना करता है तो ऐसे योगियों की ऐसे व्यक्तियों के अंदर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो है शुक्ल कर्म की उत्पत्ति होती है शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है धर्म जो है चार प्रकार का जो आगे बताया जाए बताया जाएगा एक है शुक्ल शुक्ल कर्म है दूसरा अशुक्ल कर्म है तो तो कृष्ण तो कर कर्म है जिसको तो कहते हैं शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म और कृष्ण शुक्ल कर्म ऐसे करके और शुक्ला कृष्ण कर्म ऐसे करके अशुक्ला तो कृष्ण कर्म इत्यादि करके आएगा वहां पर अभी पूरे पूरे मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है मतलब मस्तिष्क में है पर तो, तो ये नहीं मैं कर पा रहा हूँ यही है शुक्ल कृष्ण कर्म शुक्ल कर्म मन कृष्ण कर्म शुक्ल कर्म शुक्ल कृष्ण कर्म, कर्म और और शुक्ला कृष्ण कर्म या ऐसा करके कुछ है तो तो चार प्रकार के हैं कर्म तो उसमें से एक कर्म है जो शुक्ल कर्म है जो शुद्ध कर्म है तो शुद्ध कर्म की उत्पत्ति होती है शुक्ल कर्म बनता है इससे शुद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है अतः शुक्ल कर्म बना शुक्ल कर्म आशा व्यक्ति के अंदर हुआ तो इससे क्या होगा जब शुक्ल कर्म की उत्पत्ति होगी तो इससे क्या होता है ततस्थ चित्तम प्रसीदती उससे चित्त जो है निर्मल होता है प्रसिद्ध मान चित्त प्रसन्न होता है निर्मल होता है शुद्ध होता है कहने का है, है कि ये जो मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा ये चित्त को शुद्ध करने का एक साधन है चित्त को प्रसन्न करने का एक साधन है इसके माध्यम से चित्त निर्मल होता है इसलिए ततस्थ चित्तम प्रसिद्ध इससे जो है चित्त प्रसन्न होता है समझ गए हाँ जी और आया था प्रसन्नम एकाग्रम ाग्रम पदम लभते और प्रसन्नम चित्तम जो निर्मल चित्त है प्रसन्न माने निर्मल प्रसन्न मन आनंद भी है, से युक्त। तो जो चित्त है निर्मल जो चित्त है आनंद से युक्त जो चित्त है एकाग्रम लभते लवते यहां जोड़ देंगे एकाग्रम मन एकाग्र को प्राप्त करता है मन चित्त सॉरी एकाग्रता की मन एकाग्र होता है वह प्रसन्न चित्त एकाग्रम भवती एकाग्रम भवती भवती करेंगे कि प्रसन्न जो चित्त है निर्मल जो चित्त है वह एकाग्र होता है इससे क्या है मतलब हुआ जी अर्थात उसी व्यक्ति का चित्त एकाग्र होगा जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल होगा चित्त जिस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होगा इसे पिछले बार भी हमने कहा था अभी फिर कह रहा हूं इसका मतलब हुआ इससे निकला कि हम सभी का जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं और हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ जी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चित्त अभी निर्मल नहीं है हमारा चित्त अभी प्रसन्न नहीं है क्योंकि तो यहाँ पर ऋषि एक एक वाक्य सत्य हैं तो ऋषि जब ये कह रहे हैं कि भाई चित्त प्रसन्न चित्त में जब प्रसन्नता होती है तो एकाग्रता आती है चित्त जब शुद्ध होता है तो एकाग्र होता है और यदि हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा हम कोशिश कर रहे हैं एकाग्र करने का एकाग्र मन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि अभी कमी है अभी चित्त में प्रसन्नता नहीं है अभी चित्त हमारा शुद्ध नहीं है और उसी चित्त को शुद्ध करने के लिए क्योंकि शुक्ल कर्म उस चित्त को शुद्ध करने के लिए शुक्ल कर्म करने की आवश्यकता है शुक्ल कर्म जरूरी है शुद्ध कर्म करना जरूरी है और शुद्ध कर्म तभी होगा समाज में जबकि अपने मन में भावना रखेंगे सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा इनके प्रति जो है मैत्री करुणा उपेक्षा की भावना जब ऐसी भावना रखेंगे तब जो है उससे क्या बोलते हैं कर्म हमारा शुद्ध होगा और कर्म जब शुद्ध होगा तो उसे चित्त शुद्ध होगा अचित जब शुद्ध होगा प्रसन्न होगा उसे एकाग्रता आएगी एकाग्र होगा मन और जब एकाग्र होगा तो एकाग्रम स्थिति पदम लाग्र मन जो है फिर स्थिति पद को प्राप्त होता है स्थिति पद को प्राप्त होता है स्थिति पद का मतलब क्या है जी स्थिति मन है जैसे तत्व तो अभ्यास हमने पीछे पढ़ाया कि अभ्यास और बैराग में से अभ्यास हैं तो यत्न के लिए यत्न करना स्थिति माने वहां पर महर्षि प्रशांत वाता स्थिति प्रशांत एकदम शांत रूप से बहना यही चित्त की स्थिति है समझ गए जी हां जी मन का शांत रूप प्रशांत वाहिता जो है वह स्थिति है चित्त का शांत प्रकृष्ट मन प्रशांत का रूप से वहना प्रशांत जो वाहिता है एकदम फ्लो जो है वह है इसे, वही पद को प्राप्त करता है अर्थात हमारा मन तब वह एकदम शांत रूप से एकदम वहगा प्रशांत वाहिता होगी जब चित्त प्रशांत वाहिता स्थिति वाली होगी जब एकाग्र होगा एकाग्र तब होगा, एकाग्र तब होगा जब चित्र शुद्ध होगा और प्रसन्न होगा चित्र शुद्ध और प्रसन्न तब होगा जब हमारा कर्म शुद्ध होगा और कर्म हमारा तब शुद्ध होगा जब हम अपने मन में भावना करेंगे व्यक्ति के प्रति मैत्री की भावना दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना पुण्य आत्मा के प्रति प्रसन्नता की भावना और जो पाप करने का जिस व्यक्ति उपेक्षा की भावना समझ गए हाँ जी तो ऐसे करने से चित्र की एकाग्रता होती है तो एक तो परिक्रम ये बताया शास्त्र के द्वारा एक परिक्रम का निर्देश किया गया जो स्थाई चित्र है इस स्थायी चित्र के एक परिक्रम का निर्देश किया परिक्रम का प्रारंभिक कर्म का, कर्म का कि ऐसे ऐसे चित्र एकाग्र होता है अब दूसरा है चौतीसवा तो नंबर सूत्र प्राणायाम प्रणायम प्रणा प्रथर दना विधारण अभियान वापस क्या सूत्र है जी बोलिए प्रथर दान प्रथर दना हाँ, नहीं देखिए देखिए थोड़ा लंबा बोले प्रेगा प्रच्छर प्रदेश प्रदना प्रदना नहीं है एक शब्द प्रचर प्रच्छर हाँ मन उसमें चौ आपको सुनाई देनी चाहिए खुद की प्रक्षर दि दन न पुरा प्रदन क्या बोलेंगे हना न पुरा प्रदन विधारणा अभ्याम व प्राणस्य क्या है बोलिए प्रक्षर दन विधारणा अभ्याम प्राण व प्राणस्य तो यहाँ पर कर दूसरा परिक्रम बता रहे हैं दूसरा चित्र का जो दूसरा परिक्रम है वो शास्त्र के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रछरदन और विधारण से प्रछरदनम च विधारणम ची प्रछन विधारणे ताभ्याम प्रछन विधारणाभ्याम प्रछरदन और विधारण से वा मने और वा का मतलब क्या है जी और और और प्रछरदन और विधारण से प्राणस्य मैंने प्राण के प्रछरदन और विधारण विधारण से चित्त एकाग्र होता है मैंने उसमें शब्द यही कर देंगे कि चित्तम एकाग्रम स्थिति पदम लभते प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते ये कि प्राण के प्रछन और विधारण विधारण से मन जो है प्रसन्न होता है अर्थात शुद्ध होता है और एकाग्र होता है और स्थिति पद को प्राप्त होता है तो प्रछन का मतलब क्या है कि प्रछन का मतलब होता है हालांकि यहां पर प्रसदन का मतलब आगे स्वयं बताया ही है इसलिए मैंने श्वास को वोमिटिंग की तरह निकाल दे रहा है, है और विधारण का मतलब विशेष प्रकार से धारण निकाल करके विशेष प्रकार से धारण अर्थात रोकना तो विधारण का अर्थवा रोकना और विधारण का अर्थ ऐसा भी किया जाता है कि प्रछन मैने विधारण जो है तंत्र है ऐसा समझिए क्या समझिए जी तंत्र तंत्र विधारण शब्द में तंत्र है क्या बताया मैं विधारण में तंत्र है आपने कहा उसका तंत्र हाँ। तंत्र का मतलब क्या होता जी तंत्र का मतलब है कि सकृत उच्चारित उचारित्व उचारित सती अनेक अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्व या सकृत उच्चारित सती अनेककार तंत्र मैंने एक बार हमने उच्चारण किया किसी भी शब्द का और उससे अनेक अर्थ का जो बोध हो उसको कहते हैं तंत्र तो जैसे मान लीजिए कवि लोग हैं शब्द बोल रहे हैं एक परंतु उसके अलग अलग अर्थ निकल रहा है तो समझ कि उसमें उन्होंने तंत्र किया हुआ है तो तत्री कुटुंब धारणे माने कुटुंब कहते हैं संबंधी को तंत्री तत, तंत्र शब्द का जो रूट है वह तत्री है तत्वी करते है कुटुंब का धारण करना कुटंब माने संबंधी कुटुंब का मतलब क्या होता है जी संबंधी संबंधी तो उस शब्द का जो जो अर्थ है उन सभी अर्थों को वो धारण किया हुआ है तो इसलिए वो तंत्र हो गया इसमें तंत्र कहते हैं कि कभी लोग तंत्र करते हैं तो ऐसे ही यहां पर विधारण में तंत्र है तो वक्ता जो है वो तो तंत्र करता है परंतु श्रोता जो है और जो बोधा जो है समझने वाला है उसके आवृत्ति करता है तो विधारण और विधारण ऐसा हो गया समझ लीजिए तो एक बार विधारण का अर्थ हुआ रोकना विशेष प्रकार से धारण करना मतलब रोकना और दूसरा विधारण करता विशेष प्रकार से धारण अर्थात तो प्रछन करके रोकने से और विधारण ऊपर लेकर के रोकने से ये विधारण मैंने बाहर भी श्वास छोड़ कर के रोकना और भीतर भी श्वास भी लेकर के रोकना तो वह भीतर लेना ये हो गया विधारण बाहर छोड़ना हो गया प्रछन और दूसरा जो हमने विधारण किया इसमें विधारण में जो तंत्र किया तो वो तंत्र का संबंध जो है प्रच्छन के साथ भी है विधारण के साथ हुई है के साथ उसका संबंध प्रछरदन के साथ भी हो गया और विधारण के साथ भी हो तो गया और देहली दीपक न्याय को कहते हैं जैसे मान लीजिए कि आप जो है घर में भी प्रकाश लाना हो और बाहर भी प्रकाश लाना हो कम बिजली जलानी हो तो एक बिजली आप देहली के दीपक एक बिजली को देहली के ऊपर रख दीजिए तो बाहर भी प्रकाश होगा और, और अंदर भी, भी, भी प्रकाश तो ऐसे ही विधारण सब जो बीच में आया मैंने पछड़ना विधारण विधारण उस विधारण का संबंध प्रछरदन के साथ भी है और दूसरा विधारण के साथ भी है तो अथवा कि प्रछरदन मैंने श्वास को बाहर निकालना प्रछरदन है और बाहर निकाल करके रोकने से वो हो गया प्राण को प्राण के प्रछन से और रोकने से और दूसरा फिर विधारण है कि श्वास को भीतर लिया लेना विधारण हुआ इसको रोकने से ये हो गया प्राण को प्राण के विधारण करने से और रोकने से ये हो गया वे मतलब जो है इससे चित्त की प्रसन्नता होती है तो प्राण से प्रचलन विधारण अभ्याम चित्तम एकाग्रम स्त्री पदम न बते एकाग्र और स्थिति पद को लाभ प्राप्त होता है अर्थात एकाग्र होता है तो यहाँ पर स्वयं यहाँ पर महर्षि वेद जी प्रछरदन और विधारण की व्याख्या कर रहे हैं बोल रहे विधारण की तो नहीं कर रहे क्योंकि वह सरल अर्थ है इसीलिए कौष्ठस्य वायुर्नाशिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषनाथ वमनम प्रछरदनम बोल रहे हैं कौष्य मने फेफड़े लंग्स कौष्य कहते हैं लंग्स को हाँ जी तो लंग्स जो है उस लंग्स की जो वायु अर्थात वायु लंग्स में होता है समझ गया जी जी मुख्य रूप से वायु लंग्स में होता है तो कौष्ठ वायु नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषात्म वमनम कौष्ठ का जो वायु है लंग्स का जो वायु है फेफड़े का जो वायु है उस वायु का नासिका जो छिद्र है पुट है न्यूथना है उससे प्रयत्न विशेष से वेग जी। ऐसे प्रयत्न विशेष से जो वमन है बाहर जो निकालना है वो प्रदन है और विदारणम अर्थ है ही तो रोकना इसलिए उसकी व्याख्या नहीं की प्राणायाम प्राणायाम प्राण का और प्राण का विधारण ये प्राणायाम है समझ गए मन सी संपादयेत उनके द्वारा भी अर्थात प्रछन बाहर श्वास छोड़ करके रोक करके और फिर श्वास भीतर लेकर के रोक करके इससे मन की स्थिति का संपादन करें मन की स्थिति का संपादन करनी चाहिए समझ गए जी हाँ जी कोई प्रश्न नहीं नहीं इसमें तो दोनों प्राणायाम भी हो गया इसमें और, जी, और, और गया, इसमें गया। हाँ जी बाह्य प्राणायाम और आभ्यांतर प्राणायाम और विशेष धारण मैंने विशेष प्राणायाम हो गया मैंने चारों प्राणायाम इसमें आ गए प्रच्छन बिहार में चारों प्रणायाम बाई प्रणायाम अभ्यंतर प्रणयाम में समृद्धि और बाई अभ्यंतर तो ये तो समय हो गया है कोई प्रश्न तो पूछ नहीं तो मंत्र पाठ अच्छा मंत्र पाठ करें हाँ जी करें ओ मद पूर्ण इदम पूर्णा पूर्ण मद पूर्णस्दाय पूर्णमे वशिष्य ओम शांति शांति शांति, शांति, शांति, शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए नमस्ते जी नमस्ते ठंडी